वाय कियता न्यूनो वह वायु से अंश न्यून है कम है वन्य यह पूछे जाने पर कहा वायुर्दशाशो न्यूनों वनवाय प्रकोक्तारतम्यम दशाशूत पंच के वायदाशतो न्यूनो वन्य वन वायु से दस अंश कम वन्नी, वा वन्नी वायु में ही है है तो क्या प्रमाण दुनिया में तो हमें कहीं नहीं देखते पुराणोत्तम तारतमय पुराणों में भागवत पुराण है अनेक पुराणों में है भागवत में है विष्णु पुराण में है ब्रह्मांड पुराण है स्कंद पुराण है इनमें सब में वर्णन आया हुआ है कि उन्होंने दूसरे रंग से गिनाया दशोत्तर अधिकम गिनाया परम उत्पत्ति ग्रंथारण से दशांश दस, न्यून बोल रहे तारतम्युणा को लेकर के तारतम्यता भूत पंचकों में जो है वह तो पुराणों में कहा गया है तस्तुत शाम वार्य मन में आ सकता वायु में जो दशांश न्यून रहने वाला बंदी सत्य है क्या नहीं वह सत्य आशंका निवारण करने के लिए कहा? वायु ननु स्व कहां इसकी न्यूनादिक भाव जब पंचभूतों का आप कथन कर रहे हो यह आपके अपनी कपोड़ कल्पना स्व स्वकपोड़ ये कल्पित स्व कपोल कल्पित अपनी कपोल अपनी बुद्धि में कल्पना आपने का है ऐसा पूर्व पक्षी ने दोष दिया मैंने आपकी कल्पना है कहने का मतलब क्या है आपकी जो कल्पना की वो प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है ना इसलिए कहते हैं आपकी कल्पनाओं कल्पना अप्रामिक है ऐसे आशंका जवाब देते नहीं, नहीं ये हमारी कल्पना नहीं है ये पुराणों में कहा होगा पुराणोत्तम नीचे भागवत का श्लोक भी दिया है क्रम वृद्धोत्तरिवृत प्रधान विशेषाख्य विशेष का ब्रह्मांड जो बना हुआ अंड है ब्रह्मांड है यह क्रम वृद्धि ये पार्थिव अंड है क्रमश दस दस गुण तो इस पृथ्वी जो देख रहे हो जि लंबा चौड़ा ब्रह्मांड इसके दस गुण आवरण बाहर जल का सूक्ष्म जल का उसका दस गुण आवरण वन्य है उसका दस गुण आवरण वायु का उसका दस गुण आवरण आकाश का उसका दस गुण आवरण अहंकार का उसका दस गुण आवरण महत्व का उसके भी दस तो गुण आवरण प्रकृति का अग्नि कहा से दिखाई देगी आपको आगे पृथ्वीपूर्णी दिख रही है तो ब्रह्मांड ही पूरा दिख रहा है तो ब्रह्मांड से बाहर क्या कौन देखेगा हम लोग अभी ब्रह्मांड ही पूरा नहीं दिख रहा है तो दसवड़ा दसवड़ा क्या क्या है हम कहां से पूछेगा हमें दिखने सवाल ही नहीं उठता याद वैसे योगी बनी है वैसे योगी जो तो लोग भेदन करके सकल लोगों में भ्रमण करने वाले हो किस लोक में क्या है सब्जेक्ट क्या पा सकते हैं तब आप मान लेंगे जो कह रहे हैं हैं ब्रह्मांड कहा अरे वो तो चित्र में तो पुराणों के आधार पर तो दिखा रहे हैं और कहा कौन दिखा रहा है कहाँ से दिखा रहा है कोई जो भी दिखा रहे कहीं भी दिखा रहे हैं वो तो पुराणों के आधार पर दिख रहे हैं चित्रों को टीवी में दिखा रहे हैं आजकल टीवी सब दिखा रहे सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड तो से परे पुराणों के आधार पर बना देते चित्र क्या नहीं हो सकता लेकिन जाके देखते आना ही तो ऋषियों ने गए ऋषियों का सामर्थ्य था वो लोग वेदन करके चले जाते थे सर लोग भ्रमण करके देख करते हैं यहां बेटे शरीर ही रह जाता था और वह सुख शरीर से चले जाते हैं मतलब सब देख के आके बता दी अब जब देखिए ना रुकमा रुक्मिणी का पिता थी वह नहीं ब्रह्मलोक प्राण में आया है ब्रह्मलोक गए तीन प्रहर तीन मूर्त के, फिर लौटे लेकिन कितनी वेद से गए होंगे और आए होंगे कल्पना कर लीजिए आठ उम्र की रुक्मणी जब यहां से गए हो आठ साल बाद लौटते हैं जब उसमें सोलह हुआ लेकिन ब्रह्मा के तीन मुहूर्त भी रहते हैं तो कितने लाखों वर्ष भी जाते हैं अब इसका मतलब वहां का तीन मुहूर्त यहां के आठ साल बराबर कैसे हो सकता मनुष्य के वर्षों के अनुसार कई लाख वर्ष बराबर होता है वहां के तीन मुहूर्त तो फिर ये गणित कैसे बैठेगा कि वहां तीन मुहूर्त बीता और यहां के और आठ वर्ष बीता ये कैसे हो सकता ऐसा तो ऐसा कहूं किसी और ब्रह्मांड के ब्रह्म लोग को मैं पहुंच तो दूसरा और ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक लोग में जाएंगे इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा से पूछेगी ना अपनी रुक्मिनी के पति कौन होएगा कैसे जानकारी पेगा दूसरा ब्रह्मांड के ब्रह्मा को बता देगा क्या हो नहीं सकता तो भागवत में इसलिए आता है किस तरह से ज्ञापन होता है उनकी जानने और आने का वेग इतना था अपने मनुष्य लोगों की दृष्टि से जो किरणों का वेग है सूर्य की किरण का वेग था कम से कम गणना के अनुसार यहां से ब्रह्मलोक की दूरी पर देखिए पुराणों के आधार पर इतना दूरी में जाके हो, वहां तीन प्रहर रहकर आने में आठ साल यहां का बीती है तो वो किस गति से गए होंगे और उस गति से वहां तीन प्रहर यहाँ के आठ साल के बराबर की गिनती में कैसी पूरी हो रही है तो वर्णन करते हैं वहां हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष की गति लाइटलेस बोलते हैं किरण जो चलते हैं उस उसमें प्रकाशवर्ष का है गणित्ञ ने गणित करके बता दिया है बत्तीस लाख वर्ष की गति से वो यहां से गए और लौटे, 32 लाख प्रकाश वर्ष की गति से वह उनका सुख शरीर यहां से वहां गया वहां से बातचीत करके पता लगा करके चले आए, और इतने वर्ष गति से आज तो कोई ऐसे संसार नहीं जो चल सकते अभी आधार अब ये आधार एंस्टीन वे को लेकर के संसार सारा थियरी दिया और ये पूरी थियरी एक तरह से कथा के रूप में भागवत में छिपी हुई है जो अब आइंस्टीन जो बोला हुआ है बाद में इसलिए हमारे शास्त्र में सारी चीजें सांकेतिक भाषा में कही गई है जो आज के विज्ञान दूसरे भाषा में बोल रहा है अंकों की भाषा में बोल रहा है जो अंकों की भाषा है वो हमारे कथा की भाषा है इसलिए जो पुराणों में बात कही गई है हमारे कपोड़ का होने से वन्य है स्वरूप के स्वरूप का कर रहे हैं जो है वायु में प्रकलित वन्युष प्रकाशात्मा पूर्वागतिरत्र सत्व शब्दवान स्पर्शवानी वन्य उष्ण स्वभाव वाला हो और प्रकाश स्वभाव वाला भी उष्ण उत्मा प्रकाश आत्मा प्रकाश आत्मने प्रकाश स्वरूप और इस वन में कारण के सारे धर्म भी आ रहे हैं पूर्वानुगति अक् पूर्व में कहे वे वायु आकाश माया और सब आत्मा इनके भी चारों के भी धर्म कुछ न कुछ वन्नी में है उनमें से वन्नी में जो आत्मा का धर्म क्या आया अस्तुन्नी माया का कौन से सा धर्म आया स निस्तत्व निस्तत्वता जो माया का स्वरूप है वो आ गया है वन्नी में पराकाश का शब्द वायु का स्पर्श आ गया शब्दवान स्पर्शवान अभी अत्र भी वायु इवा कारण धर्मा अनुगता इत्या पूर्वानुगता में भी वायु के समान कारण के धर्म भी अनुगत हो जाते हैं इनको पता है अनुवाद पूर्वक स्वकीय धर्म दर्शेती अग्नि में कारण के धर्मों का अनुगति अनुवृत्ति का कथन करके अनुवाद कर पूरा कथन करके स्वकीय धर्म दर्शित आप उस अपना जो वन्नी का अपना धर्म है जो उन्हें और दर्शा रहे हैं सन माया व्योम वायु वंशी युक्त गुण रूप त्र सतम अन्य व्योम वायुवंश सत का सत्वंश आ गया है माया का निस्तत्व आया आकाश का शब्द धर्म आया वायु का स्पर्श धर्म आया इनसे युक्त से अग्नि इनसे युक्त अग्नि का निचो गुण अपने खुद का गुण क्या है धर्म क्या है क्या क्या माया रूपम्व मैंने एक में वी थी तत्व आत्मा ब्रह्म उससे जो कुछ भी हो नित्व था माया का स्वरूप निर्णय लिया जो गुण स्वयं का गुण क्या है इस लग्नि का रूप है ने वो तो इसके स्वरूप बता दिया ना स्वभाव अलग चीज है स्वरूप होना अलग चीज है उसका धर्म होना गुण होना अलग चीज है जैसे पहले भी बार बार आया है आकाश का स्वरूप क्या बताया अवकाश तो है ना उसका गुण इस तरह अग्नि का स्वरूप क्या है उष्ण रूपता प्रकाश रूपता उस गुण हम धर्म अलग का रहे हैं और धर्म का स्वभाव का अलग कथन कर रहे हैं उसकी जो स्वरूप है वो अलग चीज है उसमें रहने वाला धर्म अलग चीज है और कभी भी स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं होती जब तो धर्म की अनुवृत्ति होती कभी इसमें शास्त्र हो चुका है इसे हर चीज का स्वरूप भी वर्णन कर रहे हैं उसमें रहने गुण या ऐसी गुण कहो या धर्म कहो उसका अलग कथन कर हर चीज का बताया इस पर वायु का धर्म क्या था स्पष्ट वो अनुवृत्ति हो रहा है इसलिए यहां पर कर स्वरूप अलग धर्म अलग आगे बताएंगे जल का भी स्वरूप अलग धर्म अलग पृथ्वी का भी सबका पता इतम सविशेषण वन्नी स्वरूपम उत्पाद्या इस प्रकार से सविशेषण उसका स्वरूप को वन्य स्वरूप को बता करके इधानी सद वस्तु वन्य विभिन्न क्या करेंगे उस वन को सत्य अलग करना श्लोक में क्या बोला तत्र सता बुद्धिया विविचता बुद्धि से तथा अलग करता हुआ सारे चीजों को जैसे पर युक्तियां दी गई है अनुवृत्ति व्यावृत्ति वगैरह उसी के आधार पर युक्तियों से शास्त्र के बल पर युक्तियों शास्त्र के बल पर वन्नी को सत से अलग वेचन कर विवेचन कर लेना तब क्या निष्कर्ष होगा तो हमें को वेचन करना है। वन्नी को करना है। प्रक्रिया बताया अनुवृत्ति व्यावृत्ति सत्य अनुवृत्ति है वन्य की व्यावृत्ति है साधारण वृत्ति क्या है और शास्त्र प्रमाण है तीसरे कह रहे हैं तथा तेजी मध्य इन सभी धर्मों के बीच सतवस्तु नो अन्य सर्व सदु को छोड़ करके अन्य जो कुछ भी है सर्वने धर्म जातम वो सब क्या है मिथ्या बुद्धिया विविचिता वो सब जो कुछ भी हम देख रहे धर्म वो मिथ्या है ऐसे विवेक करना चाहिए पृथक प्रियता पृथक प्र्थक तर एवं वन्य मिथ्यात्व निश्चयन इस प्रकार वन्य का निश्चय वन्य के स्वरूप का मिथ्यात्व निश्चय करने के बल्कि हम क्या करने जा रहे हैं अभी अपामिथ्या जल के भी मिथ्यात्व चिंतन करना है पंचभूतों का विवेक है सकल भूतों का मिथ्यात्व चिंतन करना है अब उसके लिए पहले स्वरूप जानो जल का स्वरूप क्या है जल का धर्म क्या है और जल में कारण के अनुगत धर्म क्या हैं? उनमें से कौन सा धर्म सत्य धर्म है और बाकी कौन से सब असत्य धर्म है मिथ्याभूत वस्तु है निश्चय करना है वायु का स्वरूप में आए तो शोष स्पर्श होना शोषण करना उसका स्वरूप वेग भी उसका स्वभाव वायु का स्वरूप है शोष वेग धर्म है उसका और आकाश में अवकाश प्रदात का स्वरूप है शब्द वन्य का स्वरूप में उष्णता प्रकाश स्वभाव धर्म अलग, -अलग समझे अब पृथ्वी में अब जन्म देखिए सतो विवेचिते दे वन नीथ्या सति वासी आपो दशाशतो न्यूना कल्पिता चिंतित कहते हैं सतो विवेचितो वन इस शलग करके वन्नी को मिथ्यात्वेन विवेचित है चिंतन किए जाने पर सती वासित है और ऐसे करने के बाद इसकी दृढ़ वासना बना लिया आपने कि वन्नी मिथ्या है उसके पश्चात आप दशांश तो न्यूना जल वो तो कैसा है वो वन्नी के अंदर कल्पित है और वन्नी में से दशांश न्यून है कल्पिता कहा है वो वन्नी में ही कल्पित है जल ऐसा चिंतन करनी चाहिए अशध धर्मा स्वधर्मा से यहाँ के कारण के धर्म क्या क्या आ रहा है उसके स्वधर्म क्या है स्वरूप क्या है वर्णन करने जा रहे हैं सी व्यवहारों आपलमस्थी क्या है सत्धर्मा गया शून्य तत्वा अरे निस्तत्व निस्तत्वता जो जल में वो माया का धर्म आ गया हुआ, और जल में जो बुल शब्द है या जल में जो स्पर्श है, और उसमें जो शुद्ध रूप है, ये सब हैं? क्रमशः आकाश वायु और वन्य का आया हुआ धर्म शुन्यत्त। है वो, वो नहीं कह रही यहां निस्तत्व शब्द यदि हम शून्य नहीं रखते निस्त लिखते एक अक्षर होता ना श्लोक का छंद बिगड़ जाएगा इसमें निषेध वाचक कहना है तत्व का अभाव तत्व शून्य का हम क्या कहते हैं निस्तत्व अब अब कल हम निस्तृत शब्द ही प्रयोग करते रहे कि श्लोक में अन्य जो शब्द आते थे छंद बिल्कुल सटिंग बैठ रहा था इसलिए निस्तृत्व शब्द हमेशा प्रयोग करते रहे नहीं निित्व करो तो क्या हो जाएगा एक असर घटेगा अब क्या हो रहा है शून्य दो अक्षर आ रहा है ना तो श्लोक सही हो गया बैठ गया ठीक यदि हम यहां भी निश्चित शब्द प्रयोग करते एक अक्षर जाता इसलिए अर्थ के पर्याय में हमने शून्य शब्द प्रयोग कर दिया इसे शून्य शब्द का आकाश के अवकाश प्रदान रूपा जो शून्यता है वो नहीं लेना यह बौद्धों की शून्य रूपा विज्ञान धर्म है वो नहीं लेना है यहाँ शून्य का अर्थ है सीओ और, और उसका अपना गुण क्या है रस उसका अपना धर्म रस रूपा शब्द ने सह और सशब्द सशब्दी सशब्द स्पर्शा तेने युक्ता इतना उससे युक्त है देख रहा हूं श्लोक में दिया ही नहीं श्लोक में स्वरूप नहीं दिया जल का स्वरूप क्या होगा वन्य का उष्णता है जन्म में शीतलता है अब उसको हम नया कोष्ट स्पर्श शीत स्पर्श स्पर्श नहीं स्पर्श तो वायु तो को रहा है अलग चीज है शीत स्पर्श नहीं बोला नयाको की भाषा मत बोलो यहां वेदांत में शीतलता अलग चीज है और शीत अलग चीज नहीं जाए रस तो मधुरता तो बताया ना अलग उसका धर्म है वो उसका स्वरूप नहीं है स्वरूप उसकी शीतलता है जैसे उष्णता ठीक विपरीत है श्लोक में, में नहीं कहा है कहीं समझना है स्वरूप अलग चीज है धर्म इसका धर्म है रस रस को भी कौन सा लेना मधुर रस में सर्ट रस होने से मधुर विवेक ध्यान अभ्याम अपाम अपमी हो गया थे, विवेक, विवेक और मिथ्या पृथ्वी में भी मिथ्यात्व को चिंतन करना है इसलिए उसका भी हमें सब चिंतन करना पड़ा काम धर्म क्या थे क्या नहीं था किसी किस को अलग समझना है सब उसके लिए बोल रहे सतो विवेचिता भूमिर दशाश तो न्यूना कल्पिता चिंतित सो सबसे अलग करके जल का जब विवेचन कर लिया तब तिथ्या हुआ और उस सुनिश्चित निरंतर ध्यान के द्वारा वास दे दृढ़ वासना बना लिया अपने जल मिथ्या है तब पृथ्वी में चलिएगा भूमिर दशाश तो न्यूना भूमिर दशांश न्यूना भूमि व जल में दशांश न्यून होकर विद्यमान है और उसी जल में कल्पित है, कल्पिता अप्सु जल में कल्पित है ऐसा चिंतन का बात पासा है कल्पित में कल्पित में कल्पित में कल्पित में कल्पित में कल्पित है पहले कल्पना हुई माया उसमें कल्पना हुई आकाश उसमें कल्पना हुई वायु उसमें कल्पना ही चल रहा है एक कैमरे के और आजकल की दृष्टांत बहुत सुंदर है जो आजकल मंदिरों में चले जाना पावन धाम नहीं भारत माता मंदिर महाभारत मंदिर ऐसे तो तो क्या देखेंगे आप दो मूर्ति होते सामने भगवान जी राजा कृष्ण भगवान राम जो भी तो है थोड़ा इधर उधर घूमो तो कितने देखेंगे, एक के रेल हजारों दिखते हैं ऐसे कंच है आप ऊपर वेदा समझ में सामने जो है ना कौन से सकते हैं कि दिख रहे के दूसरे सब है ना सारी कल्पित है वो सब सामने, तो सामने जो है वही पत्थर वाले वही सत्य है ना इसी जो आप अपने में है मैं हूँ करके बस आप अपने ही सकते हैं बाकी सब जो दिख रहा है बाहर दुनिया भर का सब मिच्या है <laughs> <laughs> आ सकती है हा नहीं ये आप कैसे निर्णय ले रहे हैं जन्म हुआ है इसका मतलब आ सकती जरूर है महमन स्त्रोत्र में एक श्लोक बहुत सुंदर आता है वह पुष्ट प्रादुर्भा जनमिपुरा कहते हैं देखो शरीर का जन्म हुआ है इसका मतलब क्या हमारे पूर्व में भी जन्म जरूर हुआ ये पूर्व जन्म ना होता तो यहां जन्म आप कैसे हो असंभव अच्छा पूर्व जन्म हुआ और जन्म में मैंने कुछ नहीं किया तभी तो जन्म हुआ दोबारा यदि उस जन्म में मैं शिव जी को नमस्कार कर दिया होता तो मेरा जन्म नहीं होता वो सुंदर युक्ति दे रहे हैं वहां पर और ये भी कहते हैं मैं दो अपराध कर रहा हूं एक तो कर चुका हूं और एक कर रहा हूं शंकर भगवान से प्रार्थना है मेरे दोनों अपराधों की क्षमा कर दो पहला अपराध है मेरे पूर्व पूर्वजन्म हुए इससे हनुमान राय शरीर से पूर्व पूर्वजन्म हुए थे और उन्हें मैंने आपकी पूजा पाठ नहीं की थी आपका शरणागत नहीं हुआ था इसलिए मेरा यह जन्म हुआ है एक ताला अपराध है पूर्व पूर्वजन्मों में मैंने आपका चिंतन नहीं किया ये जो चिंतन पंचभूतों को अलग करके स्वर्ग चिंतन महादेव के स्वरूप क्या है वही है वही आत्मा है वही ब्रह्म है उसका चिंतन नहीं किया इस रे जन्म हुआ और आज जन्म में कर रहा हूं पंचपूत अरे पंच, पंच अच्छे ढंग से करो वासी बार और क्या बोल रहे निश्चय हो जाए आगे मेरा जन्म होगा नहीं तो ब्रह्मानुभूति हो जाएगी ना जब आगे जन्म नहीं होगा का मतलब क्या आगे जन्म ही नहीं होगा तो मैं आगे आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता महादेव को कौन प्रणाम दरे? जो तो अपराध हुआ ना पहला जन्म हुआ उसने प्रणाम नहीं की तो जन्म मिला है आगे जन मिलेगा नहीं इसे मुझे प्रणाम करने का अवसर नहीं मिलेगी इसे भविष्य प्रणाम नहीं करूंगा अत वो एक दूसरी अपराध है एक भूतकालीन अपराध एक भावी संभावित अपराध दोनों अपराध तो इदम क्षणतव्यम अपराध द्वयम अपी वह यह अपराध द्वय एक भूतकालीन एक भावी संभावित इन दोनों अपराधों की आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रार्थना कुछ इसलिए नहीं कहना हमारे अंदर जो आसक्ति नहीं तो जो ना है अपना मानते नहीं बल्कि आप हूँ शरीर हूँ हम जब मतलब शरीर को मैहू मान लिए फिर पंचभूतों को ही मैं मेरा नहीं माना मैं ही परूत बोल रहे हो आप समस्या तो ये हो गया मैं ही पंचभूत हूँ बोलना और मेरा पंचभूत है बोलना बहुत अंतर है मेरा होगा तो छूट भी जाता जल्दी तो वही तो कह रहे हैं अलग करो अलग करो कह रहे हैं। अभी शरीर में आई ही नहीं है अभी तो पंचभूतों में आ रहा है भूतों का कार्य शरीर में तो आना है ना अभी तो ब्रह्मांड होगा तो पंचभूतों की बात हो रही है कार्यकार लेकर उनका बात कह रहे हैं फिर जब पंचीकरण को लेकर पंच ब्रह्मांड आगे, आगे मेरा ब्रह्मांड मध्य तिष्ठी सभी लोकों का वर्णन आएंगे लोकों में विभिन्न शरीरों का वर्णन आएगा फिर आपका शरीर में आएंगे ना क्रम से इसलिए मेरा ये पंचभूत है यदि ये, ये भाव होता तो जल्दी मुक्त हो जाते हम लोग सब ये पंचभूत मेरे हैं क्योंकि जिस चीज को आपने मेरा करके पकड़ा उसको आपने छोड़ा भी है आसानी से छूट भी जाता है जिसको मैं करके पकड़ा वो छूटता और हम लोग ने पांच पोती शरीर को मैं कौन मैं अमुक बोलते किसी भेद जिस शरीर का नाम आपने व्यवहार के लिए रखा है उस नाम अपने आप का अभेद करते हैं मैं अमुक आनंद महाराज ऐसे पकड़ लेते क्या है आप पंचभूतों को ही मैं समझ रहे हो मेरा के पे इसीलिए कर लो सुनाते हैं ना एक कैसा हो गया पूछा भाई ये पंचभूता तो शरीर को मैंने मैं क्यों समझा ऐसे कैसे हो गया अरे कते तुमने तो खाया क्या पंचभूतों को तो खाया पंचभूत खाते हो इदम था क्या था वो इदम यह हाँ रोटी है ये दाल है सब्जी है यह थाली में आ जाता है मेरा रोटी है। मेरी रोटी है यह है ना हमारी दाल है ये हमारा कटोरे में रखा हुआ दूसरा छुएगा तो लड़ाई हो दो भाई लड़ जाते हैं आपके इदम तक क्या हो गया ममा हो गया जब तक तो रसोई में बर्तनों में था वो इधम था और वही अब हो गया और खा लिए तो अहम तो पंचभूतों को हम अंदर खा के आते आपका आपको में कर लिया जिससे पंचभूता शरीर में अहम भाव स्थित होगा नहीं तो वाकई में था गया ये इदम था ईदम से ममा हुआ ममा से अहम हो गया अहम से वापस इधम मारने के बाद ही होता है तब तक तो अहम ही रह जाता हम मरने के बाद हम ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा विवेक तो शरीर में रहते नहीं भी हो गए इसलिए कदम जीते जागते ही शरीर में क्या ना बोलते या या तो पूरा शरीर को सब को सबको हम कहो कहो हाँ। फिर को जो है एक एक बोलो <laughs> बोलो और अपने शरीर को तो अहम बोल रहे हो दूसरा शरीर को इधम बोल रहे हो ये अन्याय है भाव सब होता है सतो विवेक दास तन मिथ्या हमेशा एक बात विलक्षण थे देखिए ध्यान देना की बात कहते हैं एक को पहले मिथ्या निश्चय कर लो उसके बाद अगले में जाना मिथ्यात्व मिथ्यात्वासी भूत कर्म प्रयोग कर रहे ऐसे कर लेने के पश्चात आप पृथ्वी मिथ्यात्व चिंतन शुरू कीजिए जब एक मिथ्यात्व निश्चय हुआ अगले को भी सब इकट्ठी लगोगे किसी में मिथ्यात्श हो पाएगा तो एक में भी मिथ्यात् अवसर सर आकाश में क्योंकि आप मैंने बताया था ना जैसे आप ये समझ रहे हो आकाश में रूप नहीं हम जानते अच्छी तरह से हर व्यक्ति जानता है बार बार दिखाई देने पर भी आपके अंदर दृढ़ निश्चय है आकाश जो रूप है वो बार बार आकाशीय रूप नील रूप दिखाई देने पर भी आपके अंदर क्या निश्चय है आकाशत रूप की मिथ्यात्म निश्चय कभी आकाश में दिखाई दे तो रूप को सत्य करके स्वप्न में भी नहीं बोलोगे तो आप इतनी दृढ़ निश्चय यथा आकाश के रूप के मिथ्यात निश्चय आपके अंदर है दिखाई देने पर भी उसी प्रकार कहो जैसे धर्म की मिथ्यात तो निश्चय कर बैठे हो अब धर्मी भी मिथ्यात तो निश्चय कर यथा आकाश रूपम मिथ्या दृष्टि पीछे तथा आकाशों आकाशोपी अनुभूतें पीछे मिथ्या कर लो बाकी फटाफट हो जाएगा जो आप शास्त्र से विवेक करता हुआ ध्यान करते हुए आकाश मिथ्या करो धर्म की मिथ्यात्व तो तुम्हारे अंदर दृढ़ है उसके धर्मी की मिथ्यात्व तो दृढ़ कर लोगे तथा कार्यभूत सारी चीजें अपने मिथ्या साबित हो जाए मेहनत ज्यादा करना तो नहीं पड़ जाता है इसे नहीं पर हैं। हर पर क्या बोल रहे थे वायु में, में, में, में, में आ गया अग्नि में जल में दो में आ गया वायु में भी होगा देखिए छियासी में वायु मिथ्या मिथ्यात्म मरुतम त्येत वाई नगे वासना बना ना किसकी वायु और मिथ्यात्म वाई मरुतम त्य मरुत में सत्यो वायु के लिए वहां आया छियासी में वायु में आया एक एक की मिथ्या करके अगले में जाने के लिए बार बार कह रहे हैं ये बात तो आप देखिए आगे के कार्य पृथ्वी के लिए सत विवेचिता जल में जल सबसे अलग करके जल्दित का विवेक करने के बाद तन मिथ्यात्व जब है उस जल की मिथ्यात्व का निश्चित दृढ़ कर लेने के पश्चात भूमि में भी पहुंचा पृथ्वी भूमि मैंने पृथ्वी वह कैसी है वह जल में दशांश न्यून है और जल में ही कल्पित है ऐसा चिंतन करें तस् मिथ्यात्व चिंतन आया तब धर्मान्ड में विभजत है आप उस पृथ्वी के मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए पृथ्वी का स्वरूप और धर्म इन दोनों को जानना जरूरी है वो अगले श्लोक में बताएंगे